श्री देवी भागवत महात्मा स्कंद जी कहते हैं इस प्रकार दुष्ट पुत्र के नीच व्यवहार से दुखी होकर वे श्री गर्ग जी के पास गए और उनसे पूछने लगे ऋतवाक मुनि बोले भगवान आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं मेरे पुत्र के दुराचारी होने का क्या कारण है यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं बताने की कृपा करें मैंने गुरु की सेवा में तत्पर रहकर विधिपूर्वक वेदाध्ययन किया ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके उचित रूप से विवाह की विधि संपन्न की स्त्री के साथ रहकर सदा मैं गारहस्थ धर्म का पालन करता रहा समुचित रूप से पंच यज्ञ की क्रिया संपन्न की विप्रवर मुझे नरक का भय सदा बना रहता था अतः काम संबंधी सुख की इच्छा न करके मैंने केवल पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्राज्ञानुसार गर्भाधान किया मुने फिर भी माता अथवा पिता किसके दोष से मुझे यह ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया यह दुखदायी पुत्र परिवार में अशांति फैला रहा है ऋतवाक मुनि की यह बात सुनकर ज्योतिष शास्त्र के पारगामी मुनिवर गर्ग जी ने सभी कारणों पर विचार करके कहा गर्ग जी बोले मुने पुत्र के दुश्चरित होने में न तुम कारण हो और न माता तथा कुल ही रेवती का अंतिम चरण गण्डांत होता है वही कारण है क्योंकि मुने वही निंदित बेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी अतएव तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया दूसरा कोई भी कारण नहीं है ब्रह्मण तुम उस दुख को दूर करने के लिए जगत जननी भगवती दुर्गा की आराधना करो यत्नपूर्वक सुपूजित होने पर वे सम्पूर्ण विघ्न शांत कर देती हैं गर्ग जी की बात सुनकर रित्वाक मुनि क्रोध से मर्चित हो गए उन्होंने रेवती को साप दिया वह आकाश से गिर जाए उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था उधर सबके नेत्र लगे हुए थे इतने में ही मुनि के साप से रेवती आकाश से टूटकर कर कुमदगिरी पर आ पड़ी रेवती के गिरने से वह पर्वत रेवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया तब से उस पर्वत की शोभा और भी अधिक बढ़ गई यह रेवती को सांप देने के पश्चात मुनिवर ऋतवाक गर्ग जी के कथनानुसार भगवती जगदम्बिका की आराधना करके सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए